श्री भागवत नवम स्कूल को भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे वार्तालाप राजन पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं वैसे सदा नहीं रह सकते प्रतिदिन उनकी कला में रास होता रहता है फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं अमावस्या से इनके अंश में एक एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है शुक्ल पक्ष में वे शोभा युक्त रहते और कृष्ण पक्ष में पुनः हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात आकाश में वे नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं बलि सुतल लोक के इंद्र होंगे यद्यपि इस समय इनका राज्य छिन गया है समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उसकी उत्पत्ति भी होती है चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं केवल पर परमात्मा से ही काल की क्षमता की जा सकती है कारण वे ही परमेश्वर हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता उस प्राकृत प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ देव परमेश्वर ही प्रकृति रूप है और उन्हें को पुरुष भी कहा जाता है वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है उन्हें परमेश्वर से सृष्ट करता ब्रह्मा पालन करता विष्णु तथा संहार करता मैं महादेव प्रादुर्भूत हुए हैं उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं राजन इस समय मैं प्रलि के समान भयंकर रुद्र को संघार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर करता हूं। से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं नारद अब उस समय सर्वे भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए शंखचूर्ण से बातें कहकर हो गए तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की साथ ही मधुरवाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया शंखचूर्ण ने कहा भगवान आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता परंतु कुछ मेरे भी यथार्थ प्रार्थना है उसे सुनने की कृपा करें अभी आपने जातिद्रोह के विषय में जो महान पाप बदलाया है सो तो ठीक है मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठा कर लाया हूँ अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है उस समय वहाँ भगवान श्री हरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे अतः मैं बलि को नहीं ला सका पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है वे जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है इस वैभव के विषय में देवताओं और दानुओं का विवाद सदा से चला आ रहा है कभी इसका अंत नहीं होता समयानुसार क्रमश कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं वैसे ही हम भी समयानुसार जीतते हारते हैं इसलिए हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका अपना संगत नहीं जान पड़ता आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी हम विजय होंगे तो हमारी अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कित में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा मुने शंख ने ये वचन सुनकर भगवान शंख के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे तत्पश्चात उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया